प्रश्न भगवान कैसे पता चले कि प्रेम कितना सपना है और कितना सच योग चिन्ह में प्रेम तो बस सपना ही सपना है लेकिन एक विशिष्ट सपना जो जागरण के बहुत करीब है भोर का सपना सुबह सुबह होने को है नींद चली भी नहीं गई नींद है ऐसा भी कहना कठिन हल्की हल्की नींद है हल्का हल्का जागरण भी है ऐसी मध्य की अवस्था है संध्याकाल है प्रेम न रात न दिन बस सुबह होने को है मगर अभी हो नहीं गई आकाश लाल होने लगा है बदलियों में रंग आने लगा है सूरज की किरणों का लेकिन सूरज अभी प्रकट नहीं हुआ छितिज के नीचे दबा है होता ही है अब हुआ अब हुआ प्रेम सपना है लेकिन जागरण के सर्वाधिक करीब और भी सपने घृणा भी सपना है लेकिन जागरण से सर्वाधिक दूर घृणा है आधी रात का सपना प्रेम है भोर का सपना इसलिए जिन्हें जागना है उन्हें प्रेम का सपना देखना होता है घृणा के सपने से जागना बहुत कठिन है प्रेम के सक, सपने से जागना आसान है जागना जरूरी नहीं है अनिवार्यता नहीं है क्योंकि सुबह भी हो जाए और तुम न चाहो जागना तो ना जागो सूरज भी निकल आए और तुम्हें सोना है तो तुम सोए ही रहो तुम जाग के भी तो आंखें बंद रख सकते हो एक दिन सुबह सुबह उठके मुल्ला सुद्दीन की पत्नी ने उससे कहा मुल्ला रात नींद में तुम बहुत मुझे गालियां दे रहे थे बहुत बड़बड़ा रहे थे बहुत अंटसंट बोल रहे थे मुल्ला कहा कौन बेवकूफ सो रहा था सोय को जगाना तो आसान है जागे को जगाना बहुत मुश्किल जागा तो बंद के पड़ा है चादर ओढ़ ली आंख बंद कर ली जागा तो तय कर लिया है कि जागेगा नहीं सोया है तो झकझोर दो उसे पता नहीं है सोया है तो झकझोरने में जाग जाएगा लेकिन जो जागा है झकझोरो तो भी ना जागेगा उसे तो पता है उसने तो तय किया कि जागना नहीं तो सुबह हो जाने से ही कुछ नहीं होता प्रेम हो जाने से ही कुछ नहीं होता प्रेम हो हो के भी लोग चूक जाते हैं मंदिर के द्वार तक आ आके मुड़ जाते हैं सीढ़ियां चढ़ चढ़ के लौट जाते प्रेम तो बहुत बार जीवन में घटता है मगर बहुत थोड़े से धन्य भागी हैं जो जागते जो जाग जाते हैं उनके प्रेम का नाम प्रार्थना है जागे हुए प्रेम का नाम प्रार्थना है सोई हुई प्रार्थना का नाम प्रेम है प्रेम तो सपना ही सपना है तुम पूछते हो कितना सपना कितना सच कहीं सपना और सच मिलते कहीं सपने और सच का कोई तालमेल हो सकेगा कि इतने प्रतिशत सपना इतने प्रतिशत सच, सच कहीं अंधेरे और रोशनी को मिला पाओगे या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी कहीं जीवन और मौत को मिला पाओगे या तो जीओगे या नहीं जीओगे, बीच में नहीं हो सकोगे प्रेम तो सपना ही सपना है मगर बड़ा प्रीतिकर मधुर सुस्वादु लेने योग्य और जब मैं कहता हूं प्रेम अनुभव करने योग्य सपना है तो ध्यान रखना यह वक्तव्य सापेक्ष है सभी वक्तव्य सापेक्ष मैं घृणा की तुलना में कह रहा हूं कि प्रेम जीने योग्य सपना है मैं प्रार्थना की तुलना में नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की तुलना में तो जितने जग प्रेम से भी जाग जाओ उतना शुभ और फिर प्रार्थना के पार परमात्मा है तो प्रेम की तुलना में प्रार्थना बेहतर लेकिन प्रार्थना में ही अटके मत रह जाना पूजा पाठ और अर्चन और प्रार्थना और निवेदन यही सब न हो जाए डूबना है ऐसे कि प्रार्थी और प्रार्थी दो रह जाएं, कि भक्त और भगवान दो रह जाएं। प्रार्थना भी छूट जानी चाहिए एक दिन क्योंकि प्रार्थना भी थोड़ा शोरगुल है प्रा, प्रार्थना भी थोड़ी सी विचार की छाया है संसार गया लेकिन उसकी कुछ रेखाएं छूट गई यात्री तो गुजर गया उसके पदचिन्ह रह गए यात्रा का तो अंत हो गया लेकिन यात्रा में जमी धूल अभी भी तुम्हारे वस्त्रों पर है उसे भी धो डालना है प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं शेष रहता है कौन करेगा प्रार्थना और जहां मैं है वहां अभी भ्रांति मौजूद है प्रेम में मैं कटता है काफी कटता है ार्थना में और भी कट जाता है बस छाया रह जाती लेकिन छाया भी काफी है भटकाने को छाया के पीछे भी चल पड़े अगर तो भटक जाओगे बहुत दूर चले जाओगे छाया भी जानी चाहिए घृणा का जगत है जहां लोग जी रहे चूंकि लोग घृणा में जी रहे हैं मैं प्रेम की बात करता हूं जो प्रेम में जीने लगेंगे उनसे तत्क्षण में प्रार्थना की बात करना शुरू कर दूंगा जो प्रार्थना में जीने लगेंगे उनसे तत्क्षण में परमात्मा की बात करना शुरू कर दूंगा छोड़ते चलना है तोड़ते चलना है अतिक्रमण और अतिक्रमण अंत तो गत्वा वहां पहुंच जाना है जहां मैं बचे ही ना वही बचे तत्व एक ही बचे दोनों बचे जहां तक दो है वहां तक सपना है प्रेम करोगे ना किसी को दो है जैसे घृणा करोगे ना किसी को तो दो है मगर घृणा जहरीला नाता है और प्रेम बड़ा मधुर मीठा प्रार्थना बड़ी अमृतपूर्ण है पर फिर भी दो है भक्त है और भगवान है पराकाष्ठा तो तब है जब दुई न रह जाए जब भक्त और भगवान एक हो जाएं जब भक्त भगवान हो जब भगवान भक्त हो उस परम घड़ी की प्रतीक्षा करो सत्य वहां है उसके पहले तो सब असत्य की मात्राएं कम ज्यादा और जब तक असत्य की थोड़ी सी भी मात्रा से है चाहे होम्योपैथिक मात्रा ही क्यों ना हो तो भी सजग रहना उतनी मात्रा भी विदा करनी किसने कहा वह फूल है किसने कहा वह सूल है प्राता हुई सब रूप है प्राता हुई सब रंग है दिन का प्रकाश उछाया है दिन का प्रकाश उमंग है पर मौन सुनी सी अमा निज नास्तिकी ले काली मां निश्वास भरकर कह उठी जो कुछ यहां वह भूल है तब चेतना ले ज्ञान ले नपर यहां मानव चढ़ा रवि सशि बने उसके नयन निस्सीम को उसने गढ़ा पर वह अचानक रुक गया पर शीस उसका झुक गया ले गोद में उसको धरा ने कह दिया तू धूल है यहां सब धूल है यहां तुम जो भी देखोगे सोचोगे विचारोगे मन का ही खेद है तुम्हारा बड़े से बड़ा प्रेम भी तुम्हारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रेम भी सुंदर सपना है सजा हुआ हीरे ही जड़ा मणिमाणिक पटा सिंहासन पर विराजमान पर सपना फिर भी सपना है जागना है पूरे जागना है और जागरण में मैं नहीं पाया जाता और जहां मैं नहीं वहां कैसा सपना कौन देखेगा सपना जहां मैं नहीं वहां रह जाती है सिर्फ साक्षी चेतना वहां कोई दृश्य नहीं रह जाता सिर्फ दृष्टा रह जाता है और दृष्टा का जो अनुभव है उसे चाहो समाधि कहो चाहे निर्वाण कहो चाहे कैवल्य कहो जो तुम्हारी मर्जी हो समाधि में निर्वाण में केवल में सत्य है उसके पहले बस ढंग ढंग के असत्य है। बहुत असत्य है इस बाजार में ये असत्य का बाजार है ढंग ढंग के असत्य है रंग रंग के असत्य है बहुत दुकानदार हैं और बहुत ढंग से सौदे को बेच लेने वाले कुशल होशियार लोग हैं सावधान रहना होशियार रहना जागे रहना योग चिन्ह में प्रेम सपना ही सपना है लेकिन हमारी अड़चन क्या है हमारी अड़चन यह है कि अगर मैं तुमसे कहूं प्रेम सपना ही सपना है तो तुम कहते हो फिर प्रेम में क्या धरा है और मजा यह है कि प्रेम में क्या धरा ऐसा सोच के तुम प्रार्थना की तरफ ना जाओगे तुम्हारी जिंदगी में घृणा भर जाएगी यह हजारों हजारों सन्यासियों के जीवन में हुआ है यह सारा देश इसी तरह पीड़ित है परेशान है सब सपना है प्रेम सपना है दया ममता मोह सपना है सब सपना है बात सच है लेकिन परिणाम क्या है दया भी सपना है करुणा भी सपना है इससे क्रोध नहीं गया तुमने दुर्वासा जैसे मुनि पैदा किए इससे घृणा नहीं गई तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी इस जगत को बहुत घृणा करते साधारण आदमी तो कभी कभी किसी को घृणा करता है लेकिन तुम्हारे महात्मा तो आकंठ घृणा से भरे हर चीज से घृणा है हर चीज की निंदा है हर चीज पाप है ये तो प्रेम तो नहीं आया प्रार्थना की तो बात दूर परमात्मा तो बहुत बहुत दूर ये तो पतन हो गया ये तो घृणा सब कुछ हो गई ख्याल करते हो कोई आदमी अपनी पत्नी को प्रेम करता है और फिर यह सोच के कि सब प्रेम सपना है पत्नी बच्चों को छोड़ के जंगल भाग जाता है यह भागना सपना नहीं है ये पति पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला आया है इसमें कहीं गहरी घृणा है कहीं गहरा जहर है यह सपना नहीं है ये भी उतना ही सपना है अगर राग सपना है तो विराग भी सपना है और अगर संसार सपना है तो त्याग भी सपना है संसार ही अगर सपना है तो त्याग तो और भी बड़ा सपना है सपने के भीतर सपना है अगर संसार है ही नहीं तो त्यागते क्या हो जो नहीं है वो भी त्यागा जा सकता है जो है वही त्यागा जा सकता है तो त्यागियों का अहंकार भोगियों के अहंकार से ज्यादा गर्ित ज्यादा नारकीय है भोगी का अहंकार छम्य है त्यागी का अहंकार में भी नहीं क्योंकि वह और पतित हो गया और तुम्हारे तथा कथित त्यागियों के अगर तुम पास बैठोगे तो सिवाय अहंकार के और कुछ भी ना पाओगे महा अहंकार पाओगे भोगियों को तो वो ऐसे देखते हैं जैसे कीड़े मकोड़े भोगियों को तो वो नरक भेजने बैठे भोगियों को तो वो जानते हैं कि सबको नरक में सड़ना है सड़ोगे उनके भीतर यही बात उठ रही बार बार कि सड़ोगे अभी कर लो थोड़ा भोग अभी कर लो थोड़ा मजाक ईर्षा है इस भाव में कि सड़ोगे क्योंकि अभी कर लो थोड़ा मजा फिर हम मजा करेंगे शाश्वत तक अनंत काल तक स्वर्ग में मोक्ष में और तुम सड़ोगे नरक में याद रखना भूल मत जाना कीड़े मकोड़े काटेंगे आग के कढ़ाओ में उबाले जाओगे सब तरह की यातनाएं दी जाएंगी कर लो अभी भोग थोड़ा तुम्हारे महात्मा बैठे बैठे मन में यह मजा ले रहे हैं कि कर लो थोड़ा और चार दिन की कहानी फिर अंधेरी रात चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात फिर हम देखेंगे बैठ के ऊपर से देखेंगे मुजरा देखेंगे नाटक फिर सड़ोगे नीचे फिर गलोगे नीचे फिर समझोगे कितना समझाया था पहले ना समझे ये सब ईर्षा है संसार की निंदा जो कर रहा है वो अभी समझा नहीं कि संसार सपना है तुम्हारे शास्त्रों में संसार की ऐसी निंदा भरी और वे ही शास्त्र कहते हैं कि संसार माया है फिर निंदा किसकी कर रहे हो और तुम्हारे शास्त्रों में त्याग की बड़ी महिमा है और साथ ही संसार माया है जरा मूलता देखते हो ऐसा छोटा सा गणित भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि अगर संसार माया है तो फिर त्याग की महिमा क्या है जैन शास्त्र करते हैं ने इतने हाथी इतने घोड़े इतने स्वर्ण रथ त्यागे अगर ये सब सपना है तो गधे त्यागे की घोड़े की हाथी क्या फर्क पड़ता है तुम सुबह जाग के ये तो घोषणा नहीं करते मोहल्ले में कि रात सपने में स्वर्ण रथ देखे त्याग कर दिए सुबह उठते ही सब त्याग कर दिए लोग हंसेंगे तुम्हारे हाथी सपने के उतने ही झूठे हैं जितने गधे और तुम्हारा स्वर्ण सपनों का उतना ही झूठा है जितनी मिट्टी महाराष्ट्र की है एक प्यारी कथा है रांका नाम का एक साधु हुआ उसकी पत्नी को नाम मिला बांका इसी कहानी के आधार पर मिला नाम बांका बांकी औरत रही होगी रांका को मात कर गई दोनों त्यागी फिर भी भेद दोनों में पति तो त्यागी था ऐसा जैसे त्यागी होते चेष्टा से संयम से समझा बुझा के नियंत्रण से अपने को रोक राख के किसी तरह व्रत उपवास में अपने को बांध के बोध से नहीं योग से संयमित त्यागी था। लेकिन पत्नी अद्भुत थी बोध से वहां घोषणा भी न थी त्याग की चुपचाप थी स्वाभाविक थी बात दिख गई थी कि सब व्यर्थ है बस बात खत्म हो गई छोड़ना क्या है पकड़ना क्या है दोनों लकड़ियां काट लाते बेच लेते जो मिल जाता उससे भोजन चल जाता एक दिन तीन दिन तक वर्षा हो गई बेमौसम आसान नहीं थी वर्षा का पता होता तो लकड़ियां थोड़ी जोड़ लेते थे मगर बेमौसम अचानक वर्षा हो गई तो तीन दिन तक लकड़ियां ना काट सके एक पैसा पास में न था तो तीन दिन उपवास किया तीन दिन के बाद गए लकड़ी काटने लकड़ियां काट के लौटते हैं पति आगे है पत्नी पीछे है राह के किनारे रांका को दिखाई पड़ा कि किसी राहगीर की किसी घुड़सवार की मालूम होता है थैली गिर गई थैली खोली तो स्वर्ण असरफियों से भरी त्यागी आदमी था महात्मा था उसने कहा छींची कहा मैंने सोना छी लिया सोना तो मिट्टी फिर उसे ख्याल आया कि मेरी पत्नी पीछे आ रही तियों को पत्नियों पर तो कभी भरोसा होते ही नहीं कम से कम त्याग के संबंध में तो नहीं होता पता नहीं इसका मन डमाडोल हो जाए और शास्त्र कहते भी हैं कि स्त्री नरक का द्वार है अब ये मौका है अगर ये जिद पकड़ गई तो झंझट होगी कहेगी कि हमेशा के लिए झंझट मिट जाएगी बस ये उठा लो परमात्मा की भेजी हुई चीज है क्यों छोड़ना कोई हमने चुराई तो नहीं अगर इसका मालिक मिल जाएगा तो लौटा देंगे ऐसी सब बातें रांका के मन में उठें कहीं पत्नी जोर ना दे तीन दिन की भूख भी है प्यास भी है उम्र भी ब... बढ़ गई बुढ़ापा भी करीब आ रहा है लकड़ी काटने में भी मुश्किल होने लगी कहीं मन डमाडोल ना हो जाए कमजोर ही तो मन है आखिर तो इसके पहले की पत्नी आया उसने एक गड्ढे में डाल के पूरी थैली को मिट्टी से ढांक दिया बस आखिरी मिट्टी डाल रहा था कि पत्नी आ गई पत्नी ने पूछा राका क्या करते हो कसम खाई थी सच बोलने की इसलिए सच बोलना पड़ा ख्याल रखना कसमों से जो सच बोले जाते हैं वो सच नहीं होते सहज जो सत्य होते हैं वे ही सत्य होते हैं मजबूरी थी आज बोलना तो झूठ चाहता था कहना तो चाहता था कुछ नहीं मन में तो सवाल उठा कि कह दू एक सांप था उसको मिट्टी में दबा दिया कि किसी राहगीर को काटना दे मगर कसम खाली थी कि सच बोलना है झूठ नहीं तो उसने कहा क्षमा कर तूने पूछा तो सच बोलना पड़ेगा मगर बात यहीं समाप्त हो जाए इससे आगे नहीं बढ़ानी यहां एक थैली पड़ी थी खोली तो सोना सरफियों से भरी थी ये सोच कर कि कहीं तेरा मन न डोल जाए थैली को डाल के गड्ढे में मिट्टी से पूर रहा था कि तुझे थैली दिखाई न पड़े उसकी पत्नी हंसने लगी और उसने कहा तो तुम्हें अभी सोने और मिट्टी में भेद दिखाई पड़ता है तो वो तुम मुझसे बार बार कहते थे कि सोना मिट्टी है वो बात सच नहीं थी फिर फिर मिट्टी में मिट्टी को दबा रहे हो थोड़े शरम खाओ थोड़ा होश संभालो अगर सोना मिट्टी है तो फिर मिट्टी में मिट्टी को क्या दबा रहे हो और अगर सोना मिट्टी नहीं है तो दबाने से क्या होगा सोना सोना है हालांकि तुमने छोड़ा मगर तुम छोड़ नहीं पाए उस दिन उसकी पत्नी को नाम मिला बांका अद्भुत महिला रही होगी बड़े बोध की महिला रही होगी लोग छोड़ भी देते तो भी छूटता कहा समझा बुझा के छोड़ देते हैं कि सब माया है सब सपना है मगर समझा बुझा के ये दिखाई नहीं पड़ रहा यह उनका अंतर दर्शन नहीं है तुम्हारे शास्त्र भरे पड़े हैं संसार की निंदा से और साथ ही कहते हैं कि संसार माया है ये दोनों बातें सच नहीं हो सकती अगर संसार माया है तो निंदा व्यर्थ है और अगर निंदा सार्थक है तो संसार माया नहीं है तुम्हारे शास्त्र राकाओं ने लिखे हैं बांकाओं ने नहीं कितनी महिमा गाई गई है त्याग की और कितनी निंदा संसार की दोनों ही व्यर्थ बातें न संसार में कुछ महिमा गाने योग्य है और न कुछ निंदा करने योग्य है देख लो मुस्कुरा लो समझ लो और समझल जाओ प्रेम तो सपना ही सपना है लेकिन दिला घृणा के तुलना में कह रहा हूं क्योंकि यहां सभी वक्तव्य तुलना के होते कोई वक्तव्य निरपेक्ष नहीं हो सकता वक्तव्य मात्र सापेक्ष होते जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत खोजा तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है उस सिद्धांत को समझने की कहते हैं कि पृथ्वी पर केवल दस बारह ही लोग ऐसे थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को ठीक से समझते थे मगर जहां भी अल्बर्ट आइंस्टीन जाता लोग उससे पूछते कि समझाइए सापेक्षता का सिद्धांत क्या है वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ता था समझाना कुछ आसान मामला था भी नहीं बात बहुत जटिल है और सूक्ष्म मगर जीवन का बहुत गहरा सत्य है उसमें महावीर ने इसी सापेक्षता के सिद्धांत को सत्वाद कहा है जो महावीर ने धर्म के जगत में किया था वही अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान के जगत में किया है ढाई हजार साल के फासले पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पुनः उसी सिद्धांत की स्थापना की है जो महावीर ने की थी मगर वैज्ञानिक आधारों पर महावीर की बात तो केवल एक वैचारिक उदघोषणा थी महावीर की बात भी कठिन इसलिए महावीर को बहुत अनुयायी नहीं मिले बात जटिल है और जो महावीर के अनुयायी तुम्हें दुनिया में दिखाई भी पड़ते हैं वो भी पैदायसी है उनकी भी समझ में कुछ नहीं कुछ थोड़े से लोग महावीर से दीक्षित हुए होंगे बहुत थोड़े से लोग आज भी जैनों की संख्या मुश्किल से तीस लाख है अगर तीस जोड़े महावीर से दीक्षित हो गए हों तो पच्चीस सौ साल में उनके बाल बच्चे बढ़ते बढ़ते तीस लाख हो जाएंगे कोई बहुत ज्यादा लोग महावीर से दीक्षित नहीं हुए होंगे आदमी भी चूहो जैसे बढ़ते हैं कम से कम इस देश में तो बढ़ते ही अल्बर्ट आइंस्टीन की बात भी बहुत लोग नहीं समझ पाते थे तो उसने एक समझाने के लिए उदाहरण खोज रखा था जब भी कोई पूछता तो वो कहता कि सिद्धांत तो जरा जय जटिल है लेकिन एक उदाहरण उससे साथ तुम्हें समझ में आ जाए तो वो कहता कि तुम्हें किसी ने गर्म तवे पर बिठा दिया घड़ी सामने टिक टिक करके घड़ी सेकंड सेकंड आगे बढ़ रही तबाह गर्म होता जा रहा है तुम उत्तप्त होते जा रहे हो तुम घबराने लगे हो तुम पसीना पसीना हुए जा रहे हो तो तुम्हें कुछ ही सेकंड ऐसे मालूम पड़ेंगे जैसे कुछ घंटे बीत गए और अगर घंटे भर उस गर्म तबे पर बैठा रहना पड़े तो ऐसा लगेगा जैसे कि वर्षों बीत गए दुख में समय लंबा हो जाता घड़ी तो अपनी ही चाल से चलती लेकिन गर्म तबे पर बैठे आदमी को लगेगा कि घड़ी भी बेईमान आज धीमे चल रही टिक टिक भी आज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है आज ही सूझा था इस घड़ी को भी रोज जाती थी गति से आज बड़ी मंथर है आज जैसे झिझक झिझक के चल रही जैसे आज मुझे सताने का तय ही कर रखा है और आइंस्टीन ये भी कहता कि समझो कि वर्षों से बिछड़ी हुई तुम्हारी प्रेसी तुम्हें मिल गई आज वही घड़ी तुम अपनी प्रेसी का हाथ हाथ में लिए पूर्णिमा की रात बैठे हो आकाश के तले वही घड़ी अब भी टिक टिक कर रही लेकिन अब घंटे ऐसे बीत जाएंगे जैसे क्षण बीते रात ऐसे बीत जाएगी जैसे अभी आई अभी गई हवा के झोंके की तरह तुम्हारा मन कहेगा बेईमान घड़ी आज बड़ी तेज चली घड़ी तो वही है और घड़ी की चाल वही घड़ी को पता भी नहीं है कि तुम कब गर्म तबे पे बैठे थे और कब प्रेसी का हाथ में लिए थे घड़ी को ना तुम्हारी अमावस का पता है ना तुम्हारी पूर्णिमा का घड़ी तो यंत्र है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो मनोवैज्ञानिक बोध है समय का वो लंबा हो जाएगा छोटा हो जाएगा तुम्हारा मनोवैज्ञानिक जो बोध है समय का वो तुम्हारी अनुभूतियों पर निर्भर होता है जब सुखद होगी अनुभूति तो समय थोड़ा हो जाता है, और जब दुखद होगी तो लंबा हो जाता है, बहुत दुखद होगी तो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सुखद होगी तो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए परम आनंद का जो क्षण है समाधि का जो क्षण है उसमें समय मिट ही जाता है समय बचता ही नहीं और जो महादुख का क्षण जिसको हम नर्क कहते ईसाइयों का कथन ठीक है कि नरक अनंत है उस संबंध में ईसाइयों से राजी हूं बजाय हिंदू जैनों बौद्धों के हालांकि उनका सिद्धांत तर्क से बैठता नहीं बटन रसल ने एक किताब लिखी वाय आई एम नॉट ए क्रिश्चियन क्यों मैं ईसाई नहीं हूं उसमें बहुत दलीलें दी हैं अपने ईसाई न होने की उसमें खास दलील ये दी है कि ईसाइत अन्यायपूर्ण है छोटे मोटे पापों के लिए अनंत काल तक नरक भोगना पड़ेगा और बात तर्कयुक्त थी और बटन रसल इस सदी के सर्वाधिक तर्कयुक्त व्यक्तियों में एक था उसका कहना ठीक है कि मैंने इस जिंदगी में जितने पाप किए कठोर से कठोर न्यायाधीश भी मुझे चार साल से ज्यादा की जेल नहीं दे सकता और अगर मैं वे पाप भी गिना दू जो मैंने किए नहीं करना चाहता था तो भी आठ साल से ज्यादा की सजा मुझे नहीं दी जा सकती चलो आठ नहीं अस्सी साल दे दो अस्सी नहीं आठ सौ साल दे दो आठ सौ नहीं आठ हजार साल दे दो मगर अनंतकाल टुच्चे टुच्चे पापों के लिए अनंत काल तक सड़ाओगे नरक में यह बात जाती की गणित में बैठती नहीं लेकिन बटन रसल चूक गया समझाने और मुझे हैरानी होती है क्यों चूक गया क्योंकि बटन रसल ने अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब लिखी एबीसी ऑफ रिलेटिविटी शायद सर्वाधिक समझने योग्य कि किताब बर्टन रसल ने ही लिखी अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उसकी किताब की प्रशंसा की थी कि इस किताब से बहुत लोग समझ सकेंगे इतनी सुगमता से बात समझा दी है एबीसी बिल्कुल का खागा सरलता से कि, कि सामान्य जन जो कोई विशेषज्ञ नहीं है भौतिकी का वो भी समझ ले गणित की जैसे बहुत ऊंचाई का पता नहीं है वो भी समझ ले तब मैं चकित होता हूं कि बटन रसल ने सापेक्षवाद पर इतनी बहुमूल्य किताब लिखी फिर भी उसे यह कभी ख्याल ना आया सपने में भी कि ये नरक की अनंतता की बात भी कहीं सापेक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित तो नहीं उससे ही संबंधित है अनंत नहीं है नरक लेकिन नरक की पीड़ा इतनी चरम है कि अनंत मालूम होती जैसे समाधि का आनंद इतना गहन है कि कालातीत हो जाता है समय विलीन हो जाता है ऐसे ही नरक में समय ही समय रह जाता है अंतहीन अंत आता ही नहीं मालूम होता है। नरक में कभी सुबह नहीं होती रात इतनी लंबी मालूम होती स्वर्ग में कभी रात नहीं होती दिन इतना लंबा मालूम होता है ये अंतर प्रतीतियां हैं जिन लोगों ने कहा है कि त्याग बड़ा महिमापूर्ण है निश्चित ही ये उनकी अंतर प्रतिति है कि वे अभी भोग से ग्रस्त हैं अभी उनको धन ने पकड़ा है धन के त्याग की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि धन में अभी उनका लोभ लगा है अभी भी हाथे घोड़ों की गिनती कर रहे हैं कितने छोड़े रामकृष्ण के पास एक आदमी आया स्वर्ण असरफिया लाया था भर कर एक झोले में और आके उसने रामकृष्ण के चरणों में चढ़ा दी झोली और कहा कि ले ये हजार स्वर्ण असरफियां हैं कहना नहीं भूला हजार हजार जरा जोर से ही कहा आसपास बैठे सब लोगों को सुनाई भी पड़ जाए हजार स्वर्ण सर्फियां उन दिनों बहुत बड़ी बात थी रामकृष्ण ने कहा हजार हो कि दस हजार अब ये झंझट इनकी कौन देखरेख करेगा तू एक काम कर तूने तो मुझे दे दी ना उस आदमी ने कहा आपके चरणों में समर्पित है तो उन्होंने कहा तू मेरी मान इनको ले जाओ गंगा में सिराधे गंगा मैया जाने अब इनको कौन देखेगा कभी मैं नहाने धोने जाऊं तो अब इनके पीछे कोई बिठाओ कि देखे कोई या फिर इनको ले जाओ गंगा साथ फिर वहां नहाऊ तो भी नहा ना पाऊ क्योंकि घाट पे नजर रखू कि वो असरफिया कोई लेके ना चल दे अभी झंझट तुल्ले आया चल तेरी भी कट गई झंझट मेरी भी काट तू गंगा में डुबा थे उस आदमी को बड़ा धक्का लगा ऐसी आशा नहीं थी उसने सोचा था रामकृष्ण कहेंगे अहो तू है भक्त हे धन्यभागी हे महापुरुष जन्म जन्म के पुण्यों का ये फल तू ही धन नहीं हुआ तेरे पितर भी धन्य हो गए इसी को त्याग कहते इसी की महिमा शास्त्रों में गाई है ये तो कुछ कहा नहीं पीठ भी न ठोंकी सिर पर हाथ रख के धन्यवाद भी न दिया उल्टे कुछ नाराज मालूम हुए उल्टे कुछ ऐसा लगा कि अपनी झंझट मुझे दे रहा है मेरी भी झंझट काट भैया तू जा के इनको गंगा में सिरा दे गंगा पास ही बह रही ज्यादा दूर जाना भी ना पड़ेगा बड़े बेमन से उस आदमी ने अपनी झोली उठाई चला गंगा की तरफ नहीं भी नहीं कह सकता जब दे ही चुके तो अब तुम कौन हो कहने वाले कई बार तो मन में आया कि भाग जाए बीच से कौन रामकृष्ण पीछे आ रहे हैं। मगर डरा भी, लोग महात्माओं से डरते भी बहुत है कि पता नहीं कोई अभिशाप वगैरह दे, दे दे और देखते तो रहे होंगे हालांकि दिखाई नहीं पड़ रहा हूं उन्हें मगर अंतृष्टि महात्माओं की तो खुली होती तीसरा तक चक्षु देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे मेरा विचार भी ठीक नहीं झंझट में अब जो हो गया हो गया भूल हो गई हो गई अब निपटा दो मगर बड़ी देर हो गई वह आदमी लौटा नहीं तो रामकृष्ण ने कहा कि भाई बड़ी देर लग गई वो आदमी कहां है अभी तक लौटा नहीं चले देख उस आदमी को वो आदमी क्या कर रहा था मालूम घाट पे उसने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे वो एक एक असरफी को बजाता था पहले घाट पे पत्थर पे गिरा के खन खन खन खन, खन उसको बजा था गिनती करता 577, फिर गंगा में फेंकता पांच फिर गंगा में फेंकता ऐसी धीरे धीरे कर रहा था और खूब बजा बजा के फेंक रहा था रामकृष्ण गए खड़े हो गए और कहा कि अरे मूड़ गिनती किस लिए कर रहा है जब फेंकना ही है तो गिनती किस लिए गिनती जोड़ते वक्त करनी होती फेंकते वक्त क्या गिनती करनी थैली की थैली फेंक देना था और यह बजा क्यों रहा है ये बजा बजाने के लेना लेते समय तो ठीक क्योंकि कहीं कोई धोखा ना दे रहा हो कोई नकली सिक्के ना पकड़ा रहा हो लेकिन गंगा में फेंकते वक्त गंगा को कोई फिक्र नहीं है कि नकली है कि असली तेरा धन गंगा को कुछ लेना देना नहीं कि नौ सौ निन्यानबे फेंकी कि पूरी हजार फेंकी गंगा कुछ हिसाब किताब तेरा रखेगी भी नहीं मगर तू मूड का मूड़ रहा यह कहानी सोचने जैसी आदमी इकट्ठे करते वक्त भी गिनता है और छोड़ते वक्त भी गिनता है जब मानता है कि धन सत्य है तब भी गिनता है और जब मानता है कि धन असत्य है तब भी गिनता है दोनों हालत में गिनता है तो महावीर ने कितने घोड़े कितने हाथी कितने रथ कितना धन कितने असरफी मणि मणिक कि छोड़े जैन शास्त्रों में सिलसिला बड़ा लंबा है ऐसा ही बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध ने कितना छोड़ा एक दूसरे से होड़ लगी बढ़ाए चले जाते तुम अगर शास्त्र उठा देखोगे तो जैसे जैसे शास्त्र बाद में लिखे गए वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली गई क्योंकि महावीर ने हजार स्वर्ण रथ छोड़े तो बौद्ध कोई पीछे तो नहीं रह जाएंगे उन्होंने बुद्ध से एक हजार एक छोड़वा दिए तो फिर जब शास्त्र लिखा गया तो जैन ने एक दो छोड़वा दिए क्योंकि वो कोई पीछे तो नहीं रह जाएंगे महावीर बुद्ध से तो कुछ लेना देना नहीं है न तो महावीर के पास इतने रथ थे हो ना बुद्ध के पास क्योंकि दोनों का राज्य बहुत छोटा छोटा था छोटी छोटी तहसीलों से ज्यादा नहीं बुद्ध के जमाने में भारत में दो हजार राज्य थे कोई बहुत बड़े राज्य हो नहीं सकते उनके पास बुद्ध के बापदादों का कोई नाम इतिहास में नहीं है वो तो बुद्ध की वजह से महावीर के बापदादों का भी नाम कोई इतिहास में नहीं वो तो महावीर की वजह से थोड़ी याद रह गई तो ये हाथी घोड़ों के कारण नाम नहीं थे इनके लेकिन फिर भी हमारा मन तो वही है तो तुमसे मैं ये कहना चाहता हूं घृणा की तुलना में कहता हूं प्रेम को पकड़ो लेकिन प्रेम को ही पकड़ के बैठ मत जाना और आगे चलना है प्रार्थना की तुलना में प्रेम को जाने दो प्रार्थना को पकड़ो लेकिन प्रार्थना को ही पकड़ के मत बैठ जाना और आगे चलना है चलना है तब तक जब तक कि चलने वाला सेस है। जब चलने वाला शेष न रह जाए गनता ना बचे और गति ही बचे तब समझना कि आ गए घर फिर सत्य है तब तक तो सब सपने ही सपने हैं अच्छे सपने बुरे सपने मीठे कड़बे स्वर्ग के नरक के मगर सब सपने सत्य तो एक है साक्षी से सब सपना